अग्निमेड़े पुरोहिता यजस् देव ऋतुजोता रत्न धातम <स्थाँगाँ> इस मंत्र में हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं ईश्वर किस प्रकार का है इन दो बातों का संकेत है तीसरी बात भी इसमें हम जोड़ सकते हैं हम यदि ईश्वर की उपासना करते हैं तो हमारी क्या स्थिति हो सकती है पहले इसको लेते हैं आपको इस स्थिति में क्या लगता है अपने को भाग्यशाली समझते हैं या भाग्यहीन कैसा लगता है आपको लगता है लगता कैसा है मानने की बात अलग है लगने की बात अलग होती है लगता है यदि लगता है तब तो है और नहीं लगता है तो नहीं है देखिए लोक में भाग्यशाली किसको कहते हैं है, तो तो तो नहीं जिस चीज की अपेक्षा है जो चीज हमको चाहिए वो अनायास मिल जाता है उसको कहते हैं भाग्यशाली जिसको ऐसा होता है और मर पीट करके जैसे लूट पीट के होता है खून पसीना बहा करके एक इकट्ठा करता है उसको मिलता है तो उसको उतना संतोष भी नहीं होता ऐसे यानी अंदर से जो होना चाहिए ना थकान सी होती है जो परिश्रम करके जो लेता है तो उसको थकान सी होती है वस्तु तो मिलने पर उतना सुख नहीं होता है आप अच्छी से अच्छी रेल में या बस में यात्रा करते हैं तो टिकट लेकर के यदि जाते हैं जिस। एक तो अपना टिकट लेके गया और एक कोई आपको ले जाता है अपनी गाड़ी में अच्छी गाड़ी में तो अंदर होता है कि नहीं फाइव स्टार होटल होता है एक तो उसमें अपना जेब लेकर के जाता है व्यक्ति और एक किसी मित्र के साथ जाता है उसमें तो किसको आनंद आएगा अधिक दोनों एक ही चीज में खा रहा है पी रहा है रह रहा है एक ही स्थान में लेकिन जिसके जेब से जा रहे हैं पैसे उसको उतना सुख नहीं होता है क्योंकि उसको देना पड़ रहा है फिर मिल रहा है तो देख करके कोई चीज हमको मिलती है तो उसमें उतनी संतुष्टि नहीं होती है थकान रहती है दोनों चीजों पर ध्यान रहता है तो उसको पुरुषार्थी तो कहेंगे ठीक है लेकिन वो भी स्थिति अभी कम है एक तो है कि मिलता ही नहीं है मांगने पर भी नहीं मिलता है दुध काटते हैं लोग मांगने जाता है कहता है, चल चल अभी यान कुछ नहीं है तो कितना बड़ा धक्का लगता है उसको तो उसको तो हम भाग्यहीन कहते हैं वैसे मिलने मिलने को थी फिर भी नहीं मिलती है वो भाग्यहीन होता है और ठीक इसके विपरीत न चाहते हुए भी मिल जाती है तो भाग्यवान होता है तो अपनी जो वास्तविक स्थिति है वो कौन सी है चाहते हुए भी नहीं मिलने वाली है या ना चाहते हुए भी मिल रही है हाँ जी आपको क्या लगता है हमको जो अधिकतर उपलब्धियां हैं वो बिना चाहे हुए प्राप्त है या चाहने के बाद भी प्राप्त नहीं है अधिकतर अधिक ऐसा है नहीं ऐसा नहीं अधिक। दिखाई देता है अधिक तो हाँ ठीक बात अभी देखिए थोड़ी देर के लिए मान लो आंख बंद बंद कर लेते हैं। तो ये ये जो जितना ज्ञान विज्ञान हो रहा है, होगा होगा? या नहीं हो सारा बंद हो जाएगा ना दिखना तो अब ये जो दिख रहा है इससे सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है ना तो जितनी सारी चीजें दिख रही है ये तो क्या हम पूर्वक देख रहे हैं या लगभग अनायास दिख रहा है अनायास ही है ना अंधा आदमी चाहेगा तो भी नहीं होगा दिखेगा उसको लेकिन जिसको आंख यदि मिल गई तो ये सारी चीजें दिखेगी उनको अनायास दिखती रहेगी उनको ऐसे जैसे श्वास ले रहे हैं श्वास यदि बंद हो जाए तो क्या होगा मर जाएंगे ना लेकिन सांस के लिए क्या कर रहे हैं अनायास ही तो हो रहा है ना तो जीवन जो देखिए हमारा चल रहा है उस जीवन को चलाने के लिए हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं जीवन चलाने के लिए जितनी अपेक्षाएं हैं उनमें से हमारे द्वारा बहुत थोड़ी पूरी की जाती है अधिकतर जो है हमारे द्वारा नहीं है तो हमारे द्वारा जो नहीं है वो अनायास ही तो उपलब्ध है ना श्वास प्रश्वास है धरती है सूर्य है चांद है जो कुछ भी है हमने थोड़े बनवाया है या हमने थोड़े बनाया है ऐसा तो नहीं है ना कुछ और जीवन इन्हीं पर चलता है तो ये सारी जो चीजें मिली हुई है वो क्या है नया जीत तो है ना अपने लिए इनके बिना जीवन नहीं चलेगा ये निश्चित है और इनको हम प्राप्त भी नहीं कर रहे हैं पुरुषार्थ करके वैसे ही उपलब्ध ही है ये तो यही तो हमारा भाग्य है इसको आप देखिए वहां ले जाकर के जीवात्मा की जो कही है ना वास्तविक स्थिति कितनी है अपने स्वरूप में यदि जीवात्मा बैठा हो तो उसको कितना उपलब्ध है और अब कितना उसको उपलब्ध है तो वो कितना कर सकता था अपने आप बस नहीं कर सकता था और इतना उसको यदि मिल गया तो अपने से तो नहीं मिला निश्चित है ना स्वयं तो नहीं इतना कर सकता हूं लेकिन फिर भी इतना यदि मिला है उसको तो क्या कहेंगे इसको ये ही भाग्यशाली है अंतर अब इतना ही केवल होगा हमको यदि इसकी अनुभूति होते रहे जो कुछ मिल रहा मिला हुआ है ना वो यदि लगे कि मिला है तो लगेगा हाँ मैं भाग्यवान हूँ और नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा ऐसा बच्चे का जन्म होता है हाँ तो ये उसको न चाहते भी मिल जाती है हाँ। उपलब्धि शायद वो होती हो कि जिसको प्राप्त करना चाहता है जो हाँ। इसको प्राप्त करने की इच्छा है कि ये उपलब्धि मुझको प्राप्त हुई या होनी चाहिए अब ये जो आँख नाप थी जन्म से पहले उसे कुछ नहीं पता नहीं था। कि मुझे ये मिलनी चाहिए जन्म के बाद में जब वो दस पंद्रह वर्ष का तब उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अब मुझे मान सम्मान या जो भी हुई मुझे ये प्राप्त होनी चाहिए अब वहां से उपलब्धि शुरू होती है और वो मिलती नहीं या या वो वो अनायास मिल जाती है तो वो है तो उपलब्धि नहीं एक बच्चा देखो ऐसी घर में उत्पन्न होता है जहाँ उसको मतलब दूध नहीं मिलता है रहने के लिए सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता है खाने के लिए और कुछ नहीं मिलता है उसको देखभाल करने वाला ना माँ है ना बाप है कोई नहीं है तो उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं अनाथ कहते हैं ना तो इसका मतलब जिसको हम सनाथ कहते हैं भाग्यशाली कहते हैं उनके पास इतनी सारी चीजें होती है नहीं होती है तो चीजें के होने से ही तो है ना उसको वो सारा जो सुख उपलब्ध है इसी कारण से वो है अनाथ नहीं है यदि नहीं चीजें हो तो अनाथ ही माना जाएगा वो अब उसमें इतनी बात है कि बच्चे को केवल इतना बोध नहीं होता है कि ये सारा मुझे मिला हुआ है तो मिला हुआ होने के कारण अब वो इस बुद्धि से अभिमान तो नहीं करेगा अभी ये मुझे सारा मिला है लेकिन स्वाभाविक अभिमान तो रहता है ना उसमें एक धनवान व्यक्ति का जो बेटा होता है और एक निर्धन व्यक्ति का होता है दोनों में अंतर होता है ना खेलने में चलने में बोलने में सब जगह दोनों में अंतर होता है निर्धन वाले को हर समय अंदर ही अंदर दबाव पड़ता है वो जितना संकोच करता है दबता है ढीठ होकर के उसको लेना पड़ता है जो धनवान वाला होता है उसको नहीं आगे आना देता है तो जबरदस्ती उसको लेना पड़ता है अपना हिस्सा <laughs> लेकिन जहां नहीं भी लेना पड़ता है ना वहां भी वो दबता है संकोच होता है उसको तो ये आंतरिक रूप से है ये तो जो हमारे अंदर खुलापन होता है वो खुलापन उस अनुभूति के ऊपर निर्भर है कि इतनी चीजें मुझे उपलब्ध है एक को लग रहा है कि मुझे नहीं है इसलिए उसको संकोच भय आदि हो रहा है दूसरे को लग रहा है कि नहीं है इसलिए वो डर रहा है तो इतनी अनुभूतियां तो रहती है अभी वो पता नहीं है कि मुझे है मिला हुआ ये एक और ज्ञान है ना मिला है वस्तु के बारे में तो है उसका ज्ञान इतना ज्ञान तो है तभी तो व्यवहार कर रहा है ना जो खुलकर के ढीठ करके, उसी पर निर्भर कर रहा है व्यवहार और एक दूध अभाव देख रहा है इसीलिए पीछे हो रहा है डर रहा है संकोच हो रहा है तो वस्तु से संबंधित ज्ञान तो है उसको लेकिन ये ज्ञान मुझे है ये वाला एक और ज्ञान है दो ज्ञान हो गया ना यहां वस्तु है मेरे पास एक ये ज्ञान और वस्तु के होने का ज्ञान का ज्ञान ये वाला ज्ञान नहीं रहता है बस बाकी वो तो होता ही है तो जिसके पास ये वाला ज्ञान है वो समझिए पूरा भाग्यशाली है माता पिता या लोक में जो चीजें होती है उसको तो हम जान लेते हैं या हमको उपलब्ध है लेकिन ईश्वर से जो चीजें हमको उपलब्ध है वहां पर केवल ये ज्ञान ही तो नहीं है ना चीजें तो उपलब्ध है ये तो पक्का है तो आधा तो है हमारे पास केवल ये दूसरा जो दूसरी बात जो मैंने कही उस ज्ञान का ज्ञान नहीं है ये सारी चीजें मुझे उपलब्ध है ये एक ज्ञान है इस ज्ञान का ज्ञान हमको नहीं है इस कारण से ईश्वर से मुझे सारी चीजें मिली है ये हमको नहीं पता चल रहा है चीजें तो मिली ये देख रहे हैं पर इतना नहीं पता है कि मुझे मिली ये है ये भी एक ज्ञान है ये ज्ञान यदि हो जाएगा तो हम पूरे भाग्यशाली हो जाएंगे और ये नहीं होता है तो भाग्यशाली होते हुए भी भाग्यहीन रहेंगे हम कहने का मतलब है ईश्वर के अंदर इतने सारे गुण हैं इतनी सारी विशेषता है और वो सारी की सारी हमको उपलब्ध है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको इतनी हमारी भाग्यहीनता तो इस भाग्यहीनता को अपने को हटाना होगा और कैसे हटेगा ऐसे हटेगा जान करके इसको किसी व्यक्ति को किसी गुरु से रोज उपदेश मिलता है तो ना चाहते हुए भी उसका सुधार होता रहेगा जैसे किसी नाव पर बैठ जाएंगे ना या रेल में बस में बैठ जाते हैं और सो जाते हैं तो सो जाने के बाद भी पहुंच जाते हैं ना वहां पर कुछ भी करते रहो वो तो पहुंचाएगी वहां पहुंच जाएंगे है? जो जाते सो जाते सो हैं हैं वो आगे जो भी होगा तो पहुंचना वाला काम तो होता है ना, ना हम जाने या नहीं जाने इतना लेना है यहाँ जानते हैं तो भी पहुंच जाएंगे जो जाग रहा है और जो सो रहा है वो भी पहुंचता है वहाँ ये अलग बात है कि आगे चला जाता है लेकिन जहां से चला है वहां से पहुंच जाता है ना बिना पते के तो यहां केवल इतना भाग लेना है कि जिसको किसी गुरु आदि का सानिध्य मिला रहता है उसका जीवन आगे चलता रहता है ऊंचाई की ओर उसको पता नहीं होता है पूरा पूरा पता नहीं होता है लेकिन उसका जीवन धीरे धीरे धीरे ऊंचाई की ओर चलता रहता है लेकिन जिसको नहीं है उपलब्ध वो नहीं चलेगा तो हमको यदि यहां गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं और होते हैं है, लेकिन ईश्वर रूपी जैसे गुरु सबसे बड़ा है उसके उपलब्ध होते हुए होते हुए भी वो हमको नहीं हो रहा है प्राप्त तो इस दृष्टि से हमारी भाग्यहीनता है वस्तु तो उपलब्ध है गुरु हमको उपलब्ध है लेकिन हम ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो एक सामान्य विकास तो हमारा होता रहेगा ईश्वर हमको सर्वथा बिगड़ने नहीं देगा कभी भी नहीं दंड आदि देकर के फिर रास्ते पर ले आएगा ना वो एकदम बिगड़ने तो देगा नहीं वो लेकिन उससे अपनी विशेष स्थिति नहीं बनेगी लेकिन यदि उसको हम जान लेते हैं इतना हमारा अधिकारी है तो वहां से अपने आप स्थिति बनने लग जाएगी एक तो तो तो तो ये और एक जान और है है उसका हाँ। उसका जल्दी कैसे? तो का का अभ्यास करेंगे तो होगा। इन चीजों तो हमको इंद्रियों से हो जाता है ना? बाकी चीजों का ज्ञान बुद्धि से होता है तो उसके लिए बुद्धि बनानी पड़ेगी वैसे फिर ज्ञान होता जाएगा वो सुन करके होगा या दूसरा कोई बताएगा वहां से होगा या फिर चिंतन मनन करेंगे फिर होगा वो सोचना चाहिए हाँ ज्ञान से ज्ञान होता है ना ऐसे ही जो इंद्रियों के विषय हैं वो तो सामने आते ही उनका पता लग जाएगा लेकिन जो इंद्रियों का विषय नहीं है वो बुद्धि का होता है विषय तो वो बुद्धि से ही ज्ञात होगा फिर तो उसके लिए चिंतन मनन आदि जो करते रहेंगे तो ज्ञान बनता जाएगा उसका अब यहाँ इसका इसको ईश्वर को कहा है अग्नि सबसे पहला गुण जो है इसमें वो तो हमारा हाँ हा, हमारी जो उन्नति सतत होती ही रहती है अगर नहीं जानते उस बात को तो कम होगी नहीं गुरु के साथ हमारा संबंध यदि हो जाए ना तो कई गुना उन्नति हो जाएगी और लेकिन हम नहीं मानते हैं उनके विरुद्ध चलते हैं तो भी उन्नति तो होती है लेकिन उतनी नहीं हो पाती है तो ऐसे ही जो गुरु के साथ रहते हुए संबद्ध होकर के चल रहा है तो समझो वो भाग्यशाली है और विरुद्ध चल रहा है उनके पास में ही रहते वो भाग्यहीन है उसको मतलब उतनी उपलब्धि नहीं होगी तो यही की अवस्था हमारी ईश्वर के साथ है ईश्वर के द्वारा हमारा एक सामान्य उपकार तो हो रहा है वो हमको मिलेगा जैसे जीवन चल रहा है तो उसके कारण चलेगा इन सारी चीजों को स्थितियों को उसने बना के हमको दे दिया है अब हम नहीं उपयोग कर पाएंगे इसका तो इतना लाभ नहीं हमको होगा बस तो यहां हम उसके गुणों को अगर जानते हैं समझते हैं तो वो विशेषता हमारे अंदर आएगी पहले क्या है वो अग्नि है अग्नि को हम इस अग्नि से भी ले सकते हैं जैसे इसकी विशेषता है ऐसा ही है वो ईश्वर अभी देखिए जितनी भी चीजें हमको दिख रही है संसार में वो सारा का सारा क्या है अग्नि का ही है स्वरूप दिखने की जितनी चीजें है ना ये सारी सारी चीजें अग्नि से ही दिखती है हमको या अग्नि ही केवल दिखती है ये जितना दृश्य संसार है इसका जो अपना स्वरूप है मूल ये दृश्य नहीं है दिखने की चीज नहीं है ये ये कहां से दिखता है आकर के हैं है? है। नहीं प्रकाश भी तो वही दृश्य है ना रूप जो बनता है वो प्रकाश से अग्नि से शुरू होता है तो जिन आखों से हम देख रहे हैं उसके अंदर भी अग्नि होगी और जिनको हम देख रहे हैं वस्तु को उसमें भी अग्नि चाहिए और फिर इसके बीच में एक और माध्यम रहेगा तीन तीन तरह की अग्निया होगी ये तीन तरह की अग्निया ही रूप है आखा हाँ एक तो आग का हो गया एक जिसको देख रहे हैं उसका हो गया और एक बीच में जो है अभी जैसे प्रकाश है ये तीन मिल करके पूरा का पूरा फिर रूप बनता है दिखता है और ये तीनों के तीनों क्या हैं निर्मित है यानी जैसे अब ये पुस्तक है इस पुस्तक से हम उंगली को टकरा रहे हैं ना तो अब आग ये न पुस्तक इधर आ रही है न उंगली उधर जा रही है दोनों टकरा रहे हैं दोनों में संयोग बना हुआ है इस कारण से अब ऐसा संबंध बन गया दोनों का तो ठीक ऐसा के ऐसा ही संबंध सभी वस्तुओं के साथ हमारी होती है तब हमको अनुभूति होती है ऐसा संबंध यदि नहीं हो दो वस्तुओं का तो अनुभूति नहीं होगी तो ये संबंध के जो आधार हैं टकराव के ना उन आधारों में ही भेद होता है अलग अलग ही तरह के वायु का हमारे साथ टकराव होता है तो पता चलता है कि वायु है तो वहां भी टकराव ही हो रहा है ना टकराव मैंने एक दूसरे को आगे पीछे नहीं जाने देते हैं उसको टक्कर कहते हैं तो उस टक्कर के कारण ही क्या होता है किसी वस्तु का अस्तित्व तो सामने आता है जो आर पार जिससे हो जाए ना वहां अस्तित्व तो नहीं आता है उसका सामने अस्तित्व तो भी आएगा जब सामने वाला कहेगा मेरा क्या बिगाड़ हो तुम जैसे यहां भी कहते हैं न मैं हूं तो कब कहते हैं कि हम पीछे नहीं जा सकते जब कोई हमको पीछे धकेल तो उसके सामने नहीं कह सकते न, मैं हूँ वो तो सामने वाला वही कहता है कि मैं हूँ आओ देखते कैसे आओगे तो उसको भी लगता है ना मैं पीछे नहीं जाऊंगा तो दोनों में जहां टक्कर हो सकती है वहीं अस्तित्व का बोध होता है जहां टक्कर नहीं हो सकती वो अस्तित्व का बोध नहीं होगा तो इन सारी वस्तुओं में यही हाल है प्रकृति का एक परमाणु दूसरे परमाणु से जब टकराएंगे तो वहां पर उनके अस्तित्व का बोध होगा लेकिन ये अवस्था क्या होती है हमको अहंकार या महत तनमात्रा तक ये आपस में ऐसे टक्कर नहीं हो पाते इनके जो हमारी पकड़ के हों इनकी टक्कर हमें यहीं से पता चलते हैं स्पर्श से तो इंद्रिय जो हमारी बनी है तो इंद्रिय के अंदर जितने परमाणु होंगे वो स्पर्श वाले परमाणु को अब टकराएंगे वहां से फिर उनका हमको बोध होना शुरू होता है ऐसे रूप के जितने परमाणु हैं ये अग्नि के बने ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं जब तो इनके रूप का हमको बोध होता है यहाँ से आकर के अग्नि से इसके पहले रूप जैसा नहीं बोध होता है तो अब थोड़ा सा इसके पीछे चले जाइए समझने की चीज यहां क्या है ये जो रूप बना हुआ है टक्कर की वस्तु है इसके पीछे भी है ना स्थिति तन्मात्रा है महत्व अहंकार है महत्व है प्रकृति इतनी सारी अवस्थाएं पीछे है तो बोन सब अवस्थाओं का बोध हमको नहीं होता है और इनका बोध हो रहा है और ये इनका स्वरूप नहीं है यानी कि ये जोड़े हुए हैं जो इतनी मोटी हो गई ना चीज तब टक्कर में आ रही है जैसे पानी है ना पानी को पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकेंगे ना और मिट्टी को पकड़ना चाहते तो पकड़ लेते हैं इसलिए हमारे अंदर जो पकड़ने की है यहां पर जगह उसमें इतना अवकाश नहीं है कि पानी को पकड़ ले इसलिए पानी पकड़ में नहीं आता है लेकिन मिट्टी को पकड़ने का है इसमें अवकाश इसलिए मिट्टी थोड़ी मोटी है तो पकड़ में आ जाती है तो ऐसे ये कि रूप जो होता है वो रूप को पकड़ने के लिए हमारा साधन आंख है वो इतना मोटा हो गया है कि दूसरे रूप से अब टकरा सकेगा इसलिए अब उसको वो पकड़ लेता है अगर वो सूक्ष्म होता तो नहीं पकड़ पाता तो दोनों तरफ मतलब मोटाई बढ़ाई हुई है इनकी परमाणुओं को जोड़ जोड़ करके इतना मोटा बना दिया गया कि दोनों अब आपस में टक्कर ले सके इसे पानी पानी से नहीं टकराता है लेकिन बर्फ टकरा जाती है ना बर्फ को इतना जब दृढ़ हो गया तो वो टकरा जाएंगे पानी नहीं टकरा पाएगा वो निकल जाएगा निकल। तो ऐसे ही इन परमाणुओं को इतना बड़ा बना दिया गया कि अब ये दोनों टकरा सके तो यहां से हमको रूप का ज्ञान होता है अगर ऐसी रचना नहीं की जाती इतनी तो हमको कोई बोध नहीं होता दिखता नहीं कुछ तो अब यहाँ देखिए ईश्वर का सीधा हाथ है इसमें रूप की जितनी भी चीजें हैं, स्वाभाविक रूप से स्थूल नहीं है चूर चूर हो जाती है ना यानी इसको चूर चूर करते हैं तो अदृश्य हो जाती है दिखाई देती हमारे आंख के पकड़ से बाहर हो जाती है ना तो इसका ये स्वरूप स्वाभाविक तो नहीं हुआ ना इससे ये पता चलता है ये बनाया हुआ है स्वाभाविक नहीं है तो अब इतना देखिए कि ईश्वर अगर इनको नहीं इस रूप में किया होता तो कोई भी चीज हमको दिखती क्या और नहीं दिखती तो क्या है फिर कुछ नहीं है फिर तो दिख रहा है इसी लिए तो लग रहा है ना कि कुछ है नहीं दिखता तो फिर क्या लगना था पर इस लगने के पीछे यानी दिखने के पीछे आधार कौन है स्वयं तो है ही नहीं ये, इसके पीछे ईश्वर इस है ना तो जब हम इन चीजों को देख रहे होते हैं तो वहां तुलना करनी चाहिए ये बुद्धि लगाते हैं ये अगर मान लो ऐसा नहीं होता स्थूल नहीं बनता नहीं बनाया जाता तो हमको नहीं दिखते फिर कैसा होता अब दिख रहे हैं तो इतना सारा कुछ लग रहा है हमको तो इसका जो आधार है वो क्या है ईश्वर है वो तो इतना सारा महत्वपूर्ण वो है ईश्वर हमको हर चीज जो दिख रही है प्रत्येक क्षण इसका आधार ईश्वर है और अगर ये नहीं दिखे तो कुछ भी नहीं है वो तो सब कुछ होने का आश्रय कौन हो गया ईश्वर है। तो इन चीजों को देखते हुए हम ईश्वर का तो का संबंध जोडेंगे। तो अग्नि अग्नि महत्व है कि के कारण सब कुछ दिख रहा है तो ऐसा दिखाने वाला कौन है वो अग्नि है ईश्वर है इस कारण से वो भी अग्नि है अग्नि नहीं हो तो कुछ हमको नहीं दिखेगा ऐसे ईश्वर यदि ना हो तो कुछ भी नहीं देख जान ही नहीं होगा तो अग्नि का अग्नि है या वो अग्नि है सब कुछ दिखाने वाला है हम उसकी ईडे स्तुति करते हैं किसी और की नहीं कर रहे हैं फालतू की वास्तविक में है वो इतना समर्थ है इतना महत्वपूर्ण है उसकी प्रशंसा हम कर रहे हैं इधर उधर की नहीं कर रहे हैं और फिर है वो पुरोहितम पुरोहित कहते हैं पूरा एनम दधाती पहले से जो धारण करता है किसी चीज आगे आगे चलाने वाला होता है रास्ता दिखाने वाला होता है उसको कहते हैं पुरोहित यजमे जैसे होता है ना बताता जाता है ये करना ये करना यजमान फिर करता रहता है उसको पुरोहित कहते हैं तो ऐसे ईश्वर भी क्या है पुरोहित है संसार का कैसे करना है प्रयोग ये हमको अगर नहीं बताए पहले से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसका पशु पक्षी आदि में भी जो ज्ञान होता है वो होता है उसका स्वाभाविक नहीं होता है दिया हुआ ज्ञान है उसके आधार पर वो अपना व्यवहार करते अगर स्वाभाविक ज्ञान होता ना तो उस जीवात्मा के पास होनी चाहिए थी ना फिर मनुष्य ने में आकर ज्ञान कैसे दब जाता या दूसरे पास योनि में शरीर में जाके नहीं जब दबना चाहिए था ना लेकिन दूसरे में नहीं हो दबता है बढ़ता है इसका मतलब होता है प्रत्येक अलग अलग योनियों में अलग अलग ज्ञान है और नैमितिक है तो उस ज्ञान के देने के आधार पर जीवन चलता है तो उस ज्ञान का देने वाला ईश्वर है इसलिए वो क्या है पुरोहित है हमारा जितना भी व्यवहार हो रहा है सारे व्यवहारों को बताने वाला ईश्वर है तो आगे आगे एक तरह से वो चलता है इसलिए क्या है वो हमारा पुरोहित है यज्ञ देवम यज्ञ का जितने हमारे अच्छे व्यवहार हैं उन सभी में क्या है वही कमनीय है कामना करने योग्य यानी पूज्यतम है हर प्रत्येक श्रेष्ठ कार्यों में हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए यानी उसको महत्व देना चाहिए और रित्विजम रित्विज है वो समय समय पर यानी दिन रात तो परिवर्तन होता ही रहता है संसार में और इतना परिवर्तन होने के बाद भी हमारे सामने सुख की स्थितियां बनी हुई है गर्मी आती है तो भी सुख होता है वर्षा आती है तो भी सुख होता है जाड़ा आता है तो भी सुख होता है यानी जाड़ा गर्मी बरसात हर समय जा कर के वो हमारे लिए सुखों की उपलब्धि करा रहा है समय समय पर नए नए सुख दे रहा है हमको इस कारण से क्या है वो ऋतुज है ऋतु के अनुसार यानी जब जब हमको चाहिए सुख वैसा वैसा सुख हमको उपलब्ध कराता है इस कारण से ईश्वर भी क्या है ऋतिज है और होता होता का मतलब है वो देता भी और ले लेता भी है तो सृष्टि की जो रचना करता है तो वो हमको दे दिया प्रकृति को और फिर इसको बना के नहीं रखता है वो बना के छोड़ देता है छोड़ देने के कारण क्या होता है ये फिर नष्ट हो जाती है हथौड़ा लेकर के इसको नष्ट नहीं करता है ईश्वर रचना तो करनी पड़ती है वस्तु तो विनष्ट अपने आप होती है तोड़नी नहीं पड़ती इस चीज को रख दीजिए ना तो पड़ी पड़ी पुस्तक कुछ दिनों के बाद ये समाप्त हो जाएगी टूट जाती, जाती है ऐसी जितनी वस्तुएं होती है इसका अपना स्वाभाविक है, धर्म। धर्म जिसको कहते है। उस कारण वस्तुओं में निरंतर क्षति होती रहती है जैसे लकड़ी संविधा है ना संविधा के अंदर देखिए अग्नि थी तो वो लकड़ी के रूप में थी हमारे सामने अब वो अग्नि निकल गई तो राख बची हुई है तो अग्नि को पकड़ के तो नहीं निकाला ना हमने थोड़ा सा उसमें दूसरी अग्नि लगा दी छेद हो गया उसमें वहां से वो अग्नि अपने निकलती चली गई और वो वस्तु नष्ट हो गई तो ऐसे सभी में छिद्र होता है एक ऐसी रचना कर रखी है कि वो छेद को बंद नहीं करता थोड़ा थोड़ा सा निकलने के लिए छोड़ रखा है तो उस कारण से निकलती रहेगी चीज निकलते रहने के कारण उस वस्तु की आयु सीमा एक दिन आ जाती है समाप्ति की तो जितनी भी निर्मस सभी में देखेंगे कोई भी वस्तु अच्छी से अच्छी आज बनाई और कल वो पुरानापन उसमें दिख जाएगा अंतर आ जाएगा एकदम कुछ भी कितनी अच्छी हो थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो वो पुराना सा हो जाएगा तो वो पुरानापन क्या होता है कुछ चीजें उससे निकल जाती है फट शरीर आदि भी ऐसी होता है हाँ बचपन में कुछ चीजें इसकी थोड़ी सी वो अंतर है लगता तो है कि बढ़ रहा है ये, लेकिन मौलिक चीज जो इसकी है ना वो घटती है जैसे बच्चा होता है ना जितना जितना बड़ा होता जाता है उसकी कोमलता नष्ट होती जाती उसी दिन से पहले दिन जितना कोमल था अगले दिन उतना नहीं रहता है वो और जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है चिकनाई हटती जाती है ना आकृति से बूढ़ा आदमी बिल्कुल नहीं दिखता है अच्छा और जो बच्चा होता है वो चमकता है कोमलता रहती है ना तो ये कोमलता बचपन जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से कम होती चली जाती है इसकी और ये लगातार घटती है तो ऐसे भीतर होते हैं ऐसे जो बचपन होता है बालक होता है उसमें गति बहुत होती है उछलकूद बहुत करता है वो जवान आदमी इतना नहीं कर सकता है बूढ़ा आदमी तो करता ही नहीं है उसके अंदर जो चंचलता होती है वो धीरे धीरे रोज घटती है मन के अंदर जो भरा हुआ होता है वेग वो वेग रोज कम होता है उसका तो ऐसी कुछ चीजें होती है शरीर की जो निरंतर घटती चली जाती है बढ़ती नहीं है इसी कारण से शरीर एक दिन क्या होता है छीण हो जाता है पाचन शक्ति ये धीरे धीरे घटती जाती है ये जा. तो अंदर की कुछ चीजें ऐसी होती है जो रोज घटती है लगातार घटती है तो जिसमें ऐसा परिवर्तन होता है छीन होती है कोई वस्तु और उसका अभी यह वापस नहीं होता है तो वो वस्तु नष्ट हो जाएगी नियम होता है तो अनित्य पदार्थों में सब में ये नियम लागू रहेगा पकड़ की बात अलग है कैसे कैसे दिखेगी वो लेकिन होता सभी में यह है तो ये क्रम ईश्वर अगर चाहता ना तो फिर उल्टा कर देता उसको जो चीज निकलती घुसने की फिर बना देता तो वस्तु कभी नष्ट नहीं होती लेकिन वो वाली प्रक्रिया नहीं रखता है वो एक बार इकट्ठा कर दिया और निकलती गई जैसे पानी करते है ना आप टंकी में तो एक तो प्रक्रिया होती है ना कि वो आप उसी पानी को उसी में अगर डालते रहे तो उससे क्या होगा कोई लाभ नहीं होगा अगर बाहर ले जाना है तभी तो उपयोग होगा ना एक तरफ से भरते हैं दूसरी तरफ से खाली करने की रहती है तो टंकी अपने आप खाली हो जाती है तो यही नियम सभी जगह होता है इसको इस तरह से बनाया कि खाली भी होता रहे उसी कारण से वस्तु नष्ट भी हो जाती अपने तो, है अपने आप तो बनाने में ए, क्या होता है अभी ये जो शरीर हमारा है ना इसको ईश्वर इस ने नहीं बनाया ये हमारी पारंपरिक है ना शरीर ये तो शरीर केवल मौलिक बनाता है ईश्वर पहली बार पहला जो शरीर बनता है यानी इन वृक्षों के जो बीज बनेंगे ना पहले पहले उस पहले बीज को तो बनाता है लेकिन उस बीज को बनाते समय ही ऐसा बनाता है कि अगला अगला बीज बनता जाएगा उसी बीज हाँ वो बीज उसी का नाम ही बीज है बीज से बीज तक यानी बीज का मतलब होता है वृक्ष पर्यंत जो बढ़ेगा बीज और वृक्ष अलग चीज नहीं होती है एक जो बीज है ना वही फलते मतलब विकसित होते होते वृक्ष तक जाएगा तो बीज से वृक्ष तक उसमें प्रक्रिया भरी रहती है और वृक्ष पूरा होने के बाद अब उसमें से और फिर भी बीज बन जाएगा और वो अब अलग हो जाएगा उससे इतनी प्रक्रिया उसमें भरी हुई है पहले में ही इस कारण से अब यह निरपरंपरिक रूप में चलता रहता है आगे शरीर से हमको जोड़ता तो है ईश्वर लेकिन इस शरीर को नहीं बनाता है उसने पहली बार ऐसी बना दी कि बनते चले जाएंगे एक से दूसरे तो सूक्ष्म शरीर बने हुए रहते हैं जो भी होता है या इस शरीर से दूसरा शरीर बन जाता है एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष बन जाता है वो उसकी पहली रचना में ही समाया हुआ है तो नए नए बनाने की जरूरत नहीं होगी उसको लेकिन पहला उसका बनाया होता है इसलिए कहेंगे उसी का बनाया हुआ है तो यहां था ही होता होता का मतलब होता है पहले संग्रहित करता है बनाता भी और इस रूप में लाता है फिर इसको क्या करता है वो छोड़ देता है तो अपने आप ही समेट कर चली जाती है फिर अपने मूल कारण में तो चली जाती है फिर वस्तु तो होता का मतलब होता है देने वाला भी और लेने वाला उदाना अदाना देना और लेना तो सृष्टि बना के भी देता है फिर वापस भी कर देता है इसको इसलिए वो क्या है होता है और रत्न है रत्न कहते हैं जो भी अच्छी से अच्छी वस्तु होती है उसका नाम रत्न है नवरत्न का नाम सुना होगा ना अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे तो ईट पत्थर के होते थे या किसके थे मनुष्य थे ना सारे यानी उत्तम लोगों का नाम ही क्या है रत्न है तो इस सृष्टि के अंदर एक से एक उत्तम से उत्तम लोग होते हैं तो उन सबको धारण करने वाला होता है ऐसी एक से एक उत्तम वस्तुएं भी सूर्य चंद्र आदि है ये भी एक से एक है सब तो इन सभी को धारण करने वाला ईश्वर है इसलिए उसको कहा है रत्नदात तो ये सारी विशेषताएं ईश्वर के अंदर है ये सब गुण है इनको हम विचारते रहते हैं तो विचारने के साथ हम जोड़ते रहें अपना संबंध इस रूप में ईश्वर से बनाते रहें यही स्तुति प्रार्थना है दूसरी एक बात और रहेगी इसमें ये ऋग्वेद वे, का यानी वेद का सबसे पहला मंत्र है ये इसके अंदर हम ईश्वर की उपासना या स्तुति करें ये भी बताया हुआ है अगर ये नहीं बताता तो हम ये सब कुछ नहीं कर सकते थे बाद की पुस्तकों में जैसे कुरान आदि में होता है ना उसमें भी ये चीजें आई है तो वहां तो ये अर्थ नहीं लिया जाता है ईश्वर ने हमको उपासना अल्लाह ने हमको ईश्वर अपनी उपासना करने के लिए बताया है ये अर्थ वहां नहीं है शब्द एक ही है दोनों के वहाँ भी ना आरम्भ नाम अल्लाह के ऐसा है ना कुछ है। उसका अर्थ वो कहते हैं कि अल्लाह हमको बता रहा है कि उपासना करो हमारा जैसे मंत्र अग्नि मीडिया में बता रहा है दोनों का अर्थ एक ही है ये यद्यपि शब्द एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक नहीं हो सकता है क्योंकि दूसरी जो पुस्तक लिखी हुई है स्तुति प्रार्थना उपासना सीख लेने के बाद की है वो इसलिए यह उपदेश नहीं हो सकता है उसका जो चीज आती ही है उसी का थोड़े उपदेश होता है उपदेश उपदेश तो वो कहलाएगा ना जो पता नहीं है तो उपासना करना तो चूँकि पहले से पता हो गया है कुरान की पुस्तक बाद में आई उससे पहले स्तुति प्रार्थना को सीख चुका है मनुष्य तो अब सिखाने की जरूरत नहीं है उसमें इसलिए वो अर्थ नहीं निकलेगा उसका क्योंकि वो हो चुका है तो कुरान वाले का अर्थ ये नहीं निकलेगा ईश्वर हमको सिखाता है वेद वाले में निकल जाएगा क्योंकि ये पहला है उसके पहले नहीं उपलब्ध था ये इसलिए वेद वाला अर्थ वा तो ठीक है कुरान वाला अर्थ ठीक नहीं होगा। तो ये बात लेने के यहाँ पर ये कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि करता है, फिर इतनी डाल देता है कि इतने समय तक तो वो वस्तु चलेगी और तो नष्ट हो हो जाएगी तो तो फिर तो ये हो गया नहीं इसका नहीं करता ऐसा तो नहीं होता तो है।, है आप टंकी भर रहे हैं मान लो है। तो क्या करते हैं आप बटन दबाते हैं ना है। और बोला क्या जाता है टंकी कौन भर रहा है मोटर भर रहा है या आप भर रहे हैं मोटर भर रहा है ना लेकिन कहा जाएगा किसका खेत में पानी दे रहा है कोई व्यक्ति तो खेत में क्या वो पानी को दे रहा है क्या उठा उठा के दे रहा है एक तरफ पानी पड़ा हुआ था वो काटा ही है ना केवल क्यारी को जब क्यारी का मिट्टी हटा देता है तो पानी जाने लगता है ऊंचाई से निचाई में पानी अपने आप जाता है पानी को ले नहीं जाता है वो केवल मिट्टी को हटाता है वो फिर भी क्या कहा जाता है ये पानी दे रहा है जबकि पानी उसमें मिट्टी हटा रहा है केवल पानी को रोकने वाली जो मिट्टी थी ना इतना ही तो काम करता है और करता क्या है वो पर कथन क्या होता है वो चला रहा है पानी दे रहा है जो भी होता है यानी यंत्रों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अगर उसका नियंत्रक कोई वहां है तो कर्म उसी का माना जाएगा ईश्वर चूकी इसको उत्पन्न किया उत्पन्न करने के बाद बिगाड़ भी सकता था ना ये इतनी देर तक चलता रही व्यवस्था किसने डाली है तो इतनी देर चलने में आधार तो है ना वो तो वो किसका जाएगा इस दृष्टि से वो चला भी रहा है और उस चीज को वो चाहता तो चला भी सकता था आगे भी लेकिन नहीं चलाया तो बंद करना कहा जाएगा ना आप जैसे घड़ी में वो देते है ना वो बजे च... लगा देते हैं अलार्म पांच बजे का लगाएं तो भी उस समय बोलेगी पर पांच बजे क्यों नहीं बोलेगी लगाया नहीं। आपने लगाया ही चार बजे का तो पांच कैसे जाएगी वो तो वो चार बजे बोलना जो बोलती घड़ी किसके कारण खड़ी के कारण तो नहीं है ना ऐसे ही ईश्वर इस ने इसकी सीमा बांधी इतने काल तक जाना है इसको इससे आगे नहीं जाना है समाप्त होगा तो समाप्त करना किसका होगा ये इस रूप में ईश्वर समाप्त करता है हथौड़ा हाँ मार के नहीं करता है लेकिन व्यवस्था चूंकि उसी की है पहले तो नाश भी करता है निर्माण भी करता है चलाता भी और नष्ट भी करता है ये तीनों काम उसके ही हैं। इस रूप में समझना चाहिए इसको